श्री श्री चैतन्य चेतावली पूर्व बंगाल की यात्रा विद्वत्व चंद्रपत्व च नैवतुल्य कदाचन स्वदेशे पूज्य थे राजा विद्वान सर्वत्र पूज्य विद्वान और राजा की कोई परस्पर में समता करे तो राजा विद्वान की समता के योग्य कभी सिद्ध हो ही नहीं सकता कारण कि राजा की तो अपने ही देश में मान प्रतिष्ठा होती है किंतु तो विद्वान जहाँ भी जाता है वही उसकी पूजा प्रतिष्ठा होती है विधि के विधान को कोई ठीक ठीक समझ नहीं सकता जिसके पास प्रचुर परिमाण में भोज्य पदार्थ है उसे पाचन शक्ति नहीं जिसकी पाचन शक्ति ठीक है उसे यथेष्ट भोज्य पदार्थ नहीं मिलते विद्वानों के पास धन का अभाव है जिनमें विद्या बुद्धि नहीं उनके पास आवश्यकता से अधिक अर्थ भरा पड़ा है जहाँ धन है वहाँ संतान नहीं जहाँ बहुत संतान है वहाँ भोजन के लाले पड़े हुए हैं इसी बात से तो खींच कर किसी कवि ने ब्रह्मा जी को बुरा भला कहा है ये कहते हैं गंध सुवर्णे फलभिक्षुदंडे नाकार पुष्पम खुचो तो धातु बुद्धि के में जी ने में ने सृष्टि रचने बड़ी भारी भूल की है देखिए कितना सुंदर है उसमें यदि सुगंध होती तो फिर उसकी उत्तमता का कहना ही क्या था ईख के दंड में जब इतनी मिठास है तब यदि उसके ऊपर कहीं फल लगता तो तो तो वह कितना स्वादिष्ट होता होता ब्रह्मा जी उस उस पर पर फल लगाना ही भूल गए चंदन लकड़ी में में जब इतनी सुगंध है तो उस पर कहीं फूल फूल लगता होता, तो उसके बराबर उत्तम फूल संसार में और कौन हो सकता तो ब्रह्मा जी को उस पर फूल लगाने का ध्यान ही न रहा विद्वान लोग बिना रुपये पैसे के ही आकाश पाताल एक कर देते हैं यदि उनके पास कहीं धन होता तो इस सृष्टि की सभी विषमता को दूर कर देते तो उन्हें दरिद्र ही बना दिया साथ ही उनकी आयु भी थोड़ी बनाई। इन सब बातों को सोचकर कहता है मालूम पड़ता है सृष्टि करते समय ब्रह्मा जी को कोई योग्य सलाह देने वाला चतुर मंत्री नहीं मिला इसीलिए जल्दी में ऐसी गड़बड़ी हो गई मंत्री के अभाव में हुई हो अथवा उन्होंने जानबूझकर की हो यह गलती तो ब्रह्मा जी से जरूर ही हो गई है उन्होंने विद्वानों को निर्धन ही बनाया विद्वानों को प्रायः धन के लिए सदा पर मुखापेक्षी ही बनना पड़ता है किसी ने तो यहां तक कह डाला है अनाश्रया न शोभनते पंडिता वनिता लता अर्थात पंडित स्त्री और बेल बिना आश्रय के भले ही नहीं मालूम पड़ते बेचारे पंडितों को वनिता लता के साथ समानता करके उनकी व्यथा को और भी बढ़ा दिया है जिस समय की हम बातें कह रहे हैं उस समय संस्कृत विद्या की आज की भांति दुर्गति नहीं थी भारत वर्ष भर में संस्कृत विद्या का प्रचार था बिना संस्कृत पढ़े कोई भी मनुष्य सभ्य कहला ही नहीं सकता था बंगाल में ब्राह्मण ही संस्कृत विद्या के पंडित नहीं थे किंतु कायस्थ वैश्य तथा अन्य जाति के कुरीन पुरुष भी संस्कृत विद्या के पूर्ण ज्ञाता थे उस तो समय पंडितों की दो ही वृत्तियां थी या तो वे पठन पाठन करके अपना निर्वाह करें या किसी राजसभा का आश्रय लें। पंडित सदा से ही दरिद्र होते चले आए हैं इसका कारण एक कवि ने बहुत ही सुंदर सुझाया है उसने एक इतिहास बताते हुए कहा है कि ब्रह्मा जी के सुकृति लक्ष्मी और दुष्कृति दरिद्रता दो कन्याए थी सुकृति बड़ी थी इसलिए विवाह के योग्य हो जाने पर ब्रह्मा जी ने उसे बिना ही सोचे समझे मूर्ख को दे डाला मूर्ख के यहाँ उसकी दुर्गति देखकर कर ब्रह्मा जी को बड़ा पश्चाताप हुआ तभी से वे दूसरी पुत्री दुष्कृति के लिए अच्छा सा वर्क खोज रहे हैं जिसे भी विद्वान कुलीन और सर्वगुण संपन्न देखते हैं उसे ही दरिद्रता को दे दे डालते हैं निवाई पंडित विद्वान थे गुणवान भी थे रूपवान और तेजवान भी थे भला ऐसे वर्ग को ब्रह्मा जी कैसे छोड़ सकते थे उनके यहाँ भी दरिद्रता का साम्राज्य था किंतु पंडित को तनिक व्यथा नहीं पहुंचा सकती उनके सामने सदा हाथ बांधे दूर ही खड़ी रहती थी निमाय उसकी जरा भी परवाह नहीं करते थे उन दिनों योग्य और नामी पंडित देश विदेशों में अपने योग्य छात्रों के साथ भ्रमण करते थे सदगृहत उनकी धन वस्त्र और खाद्य पदार्थों के द्वारा पूजा करते थे आज की की भारतीय पंडितों उपेक्षा कोई भी भी नहीं करता था। निमाई पूर्व बंगाल में भ्रमण करने की इच्छा हुई। उन्होंने अपनी माता की अनुमति से अपने कुछ योग्य छात्रों के साथ पूर्व बंगाल की यात्रा की उस समय लक्ष्मी देवी को अपने पितृगृह में रख गए थे श्री गंगा जी को पार करके निमाई पंडित अपने शिष्यों के साथ पद्मा नदी के तट पर राढ़ देश में पहुंचे बंगाल में भगवती भागीरथी की दो धाराएं हो जाती हैं गंगा जी की मूल शाखा पूर्व की ओर जाकर जो बंगाल के उपसागर में मिली है उसका नाम तो पदमावती है दूसरी जो नवदीप होकर गंगा सागर में जाकर समुद्र से मिली है उसे भागीरथी गंगा कहते हैं ब्रह्मपुत्र नदी के और दक्षिण तट से लेकर पद्मा नदी पर्यंत के देश को राढ़ देश कहते हैं पहले बंगाल इसे ही कहते थे उत्तर तट को गौर देश कहते थे और दक्षिण तट को बंगाल या राढ़ के नाम से पुकारते थे आज इसे पूर्व बंगाल कहते हैं यथा रत्नाकरम समारभ्य ब्रह्मपुत्रांत गिवे बंग देशो प्रोक्त सर्व सिद्धि गौड़ देश वालों से बंग देश वालों का आचार विचार भी कुछ कुछ भिन्न था और अब भी है निमायी पंडित ने पद्मा के किनारे किनारे पूर्व बंगाल के बहुत से स्थानों में भ्रमण किया जो भी लोग इनका आगमन सुनते वे ही यथाशक्ति भेंट लेकर इनके पास आते वहाँ के विद्यार्थी कहते हम बहुत दिनों से आपकी प्रशंसा सुन रहे हैं आपकी लिखी हुई व्याकरण की टिप्पणी बड़ी ही सुंदर है हमें अपने पाठ में उससे बहुत सहायता मिलती है कोई कहते आपकी पद धूलि से यह देश पावन बन गया आपके प्रकांड पांडित्य की यह प्रशंसा ही मात्र सुनते थे आपके गुणों की कौन प्रशंसा कर सकता है इस प्रकार लोग भांतिभा थे इनकी प्रशंसा और पूजा करने लगे इनके साथियों को भय था कि पंडित जी यहाँ भी नवदीप की भांति चंचलता करेंगे तो सब गुण गोबर हो जाएगा किंतु ये स्वयं देश काल को समझकर कर करने वाले थे कई मास तक ये पूर्व बंगाल में भ्रमण करते रहे किंतु वहाँ इन्होंने एक दिन भी चंचलता नहीं की एक योग्य गंभीर पंडित की भांति ये सदा बने रहते थे इनसे जो जिस विषय का प्रश्न पूछता उसे उसी के प्रश्न के अनुसार यथावत उत्तर देते यहाँ इन्होंने वैष्णवों की आलोचना नहीं की किन्तु उल्टा भगवत भक्ति का सर्वत्र प्रचार किया इन्होंने लोगों के पूछने पर भगवान नाम का महात्म बताया भक्त के श्रेष्ठता सिद्ध की और कलयुग में भक्ति मार्ग को ही सर्वश्रेष्ठ सुलभ और सर्वोपयोगी बताया किंतु ये बातें इन्होंने एक विद्वान पंडित की ही हैसियत से कही थी जैसे विद्वानों से जो भी प्रश्न करो उसी का शास्त्रानुसार उत्तर दे देंगे भक्ति का असली स्रोत तो इनका कभी अभी अव्यक्त रूप से छिपा ही हुआ था उसके प्रवाहित होने में अभी देरी थी फिर भी इनके पांडित्यपूर्ण उत्तरों से मनुष्यों को बहुत लाभ हुआ, वे नाम और भक्ति के महत्व को समझ गए उनके हृदय में भक्ति का एक नया अंकुर उत्पन्न हो गया जिसे पीछे से गौरांग के आज्ञानुसार नित्यानंद प्रभु ने प्रेम से सींच पुष्पित पल्लवित फलवान्वित कर्ण बनाया इस प्रकार ये शास्त्रीय उपदेश करते हुए राज देश के मुख्य मुख्य स्थानों में घूमने लगे शाम को अपने साथियों को लेकर एक पद्मों में स्नान करते और घंटों एकांत में जल विहार करते रहते लोग बड़े सत्कार से इन्हें खाने पीने की सामग्री देते इनके साथी अपना भोजन स्वयं ही बनाते थे इस प्रकार इनकी यात्रा के दिन आनंद से कटने लगे एक दिन महामहिम दिमाई पंडित एकांत स्थान में बैठे हुए थे उसी समय एक तेजस्वी ब्राह्मण उनके समीप आया ब्राह्मण के चेहरे से उसकी नम्रता शीतलता शीलता पवित्रता और प्रभु प्राप्ति के लिए विकलता प्रकट हो रही थी ब्राह्मण अपनी वाणी से निरंतर भगवान के सुमधिर नामों का उच्चारण कर रहा था उसने आते ही इनके चरण पकड़ लिए और फूट फूट कर रोने लगा इन्होंने उस ब्राह्मण को उठाकर गले से लगाया और अपना कोमल कर उसके अंग पर फेरते हुए बोले आप यह क्या कर रहे हैं आप तो हमारे पूज्य हैं हम तो अभी बालक हैं आप स्वयं हमारे पूजनीय हैं। ब्राह्मण इनके पैरों को पकड़े हुए निरंतर रुदन कर रहा था वह तो कुछ सुनता ही नहीं था बस हिसकियां भर भर कर जोरों से रोता ही था प्रभु ने आश्वासन देते हुए कहा बात तो बताओ इस प्रकार रुदन क्यों कर रहे हो तुम पर क्या विपत्ति है मंगल में भगवान तुम्हारा सब भला ही करेंगे मुझे अपने दुख का कारण बताओ प्रभु के इस प्रकार बहुत आश्वासन देने पर ब्राह्मण ने कहा प्रभो, मैं बड़ा ही अधम और साधन शून्य ब्राह्मण बंधु हूँ अभी तक इस संसार में मनुष्य का साध्य क्या है उस तक पहुँचने का असली साधन कौन सा है इस बात को नहीं समझ सका हूँ मैं सदा इसी चिंता में मग्न रहा करता था कि साध्य साधन का निर्णय कैसे हो भगवान से नित्य प्रार्थना किया करता था कि भगवान मैं तुम्हारी स्तुति प्रार्थना कुछ नहीं नहीं जानता जानता आपको कैसे पुकारा जाता है यह बात भी नहीं जानता। इस कंगाल को आप स्वयं ही किसी प्रकार साध्य साधन का तत्व समझा दीजिए अंतर्यामी भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली कल रात मैं सो रहा था स्वप्न में एक महापुरुष ने आकर मुझसे कहा पूर्व बंगाल में जो आजकल निमाई पंडित भ्रमण कर रहे हैं उन्हें तुम साधारण पंडित ही न समझो वे साक्षात नारायण स्वरूप हैं उन्हीं के पास तुम चले जाओ वे ही तुम्हारी शंका का समाधान करके तुम्हें साध्य साधन का मर्म समझावेंगे बस आंख खुलते ही मैं इधर चला आया हूँ आज मेरा जीवन सफल हुआ मैं श्रीचरणों के दर्शन करके कृतकृत -कृत हो गया प्रभु तनिक मुस्कुराए और फिर धीरे धीरे तपन मिश्र से कहने लगे महाभाग आपके ऊपर श्री कृष्ण भगवान की बड़ी कृपा है आपके अंतरात्मा अत्यंत पवित्र है इसीलिए आप सभी में भगवत भावना करते हैं मनुष्य जैसी भावना क्या करता है वैसे ही रात्रि में स्वप्न देखता है आप इस बात को सत्य समझे और किसी के सामने प्रकाशित न करें तपन मिश्र ने हाथ जोड़कर कहा प्रभु मुझे भुलाइए नहीं अब तो मैं सर्वतो सर्वतोभावेन आपकी शरण में आ गया आहूँ जैसे भी उचित समझे मुझे अपनाइए और मेरी शंका का समाधान कीजिए प्रभु ने हंसते हुए पूछा अच्छा तुम क्या पूछना चाहते हो तुम्हारी शंका क्या है दीन भाव से तपन मिश्र ने कहा प्रभु इस कलिकाल में प्राचीन साधन जो शास्त्रों में सुने जाते हैं उनका होना तो असंभव है समयानुसार कोई सरल सुंदर और सर्वश्रेष्ठ साधन बताइए और किसको साध्य मानकर उस साधन को करें प्रभु थोड़ी देर चुप रहे फिर बड़े ही प्रेम के साथ मिश्र से बोले विप्रवर प्रभु प्राप्ति ही मनुष्य का मुख्य साध्य है उसकी प्राप्ति के लिए प्रत्येक युग में अलग अलग साधन होते हैं सतयुग में ध्यान ही मुख्य साधन है त्रेता में बड़े बड़े यज्ञों के द्वारा उस यज्ञ पुरुष भगवान की अर्चना की जाती थी द्वापर में पूजा अर्चना के द्वारा प्रभु प्रसन्नता समझी जाती थी किंतु इस कलयुग में तो केवल केशव कीर्तन ही सर्वश्रेष्ठ साधन बताया जाता है जो फल अन्य युगों में उन उन साधनों से होते थे वही फल कलयुग में भगवान नाम स्मरण से होता है तेतायाम जजित मख द्वापरि परचर्याम कलौ तरि कीर्तना बस सब साधनों को छोड़कर हरिनाम का ही आश्रय पकड़ना चाहिए भगवान व्यास देव तीन बार प्रतिज्ञा करके कहते हैं हरे राम हरे राम हरे राम केवलम कलव नास्त व नास्त व नास्ते भगतिरण्य था अर्थात कलियुग में केवल हरि का ही नाम सार है मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कलयुग में हरि नाम को छोड़कर दूसरी गति नहीं है नहीं है नहीं है लोग हरिनाम का महात्मा न समझ ही संसार में भांति भाति -भात की यातनाएँ सह रहे हैं जो भगवान नाम की महिमा समझ लेगा फिर उसे भव बाधाएं व्यथा पहुंचा ही ही नहीं सकती। मैं तुम्हें सार से सार बात गुए से से बात, साधन देता हूं। इसे इसे खूब स्मरण रखना और इसे ही अपने जीवन का मूल मंत्र समझना संसार सर्प दृष्टानाम दृष्टान सुन सर्वदा सर्व कार्य सुवत्र हरिचिंतनम अर्थात संसार रूपी सर्प के काटे हुए मनुष्य के लिए एक ही सर्वोत्तम औषधि है वह यह कि हर समय हर काल में और हर स्थान में निरंतर है ही करते रहना चाहिए बस मुख्य साधन यह है। हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ये सोलह नाम और बत्तीस अक्षरों का मंत्र ही मुख्य साधन है साध्य के चक्कर में अभी से मत बढ़ो इसका जब करते करते साध्य का निर्णय स्वयं ही हो जाएगा प्रभु के मुख से साधना का गुह रहस्य सुनकर मिश्र जी को बड़ा ही आनंद हुआ आनंद के कारण उनकी आंखों में से अश्रुधारा बहने लगी उन्होंने रोते रोते प्रभु के चरण पकड़कर प्रार्थना की प्रभु आपकी असीम अनुकंपा से आज मेरे सभी संशयों का मूलोच्छेदन हो गया अब मुझे कोई भी शंका नहीं रही अब मेरी यही अंतिम प्रार्थना है कि मुझे श्री चरणों से पृथक न कीजिए सदा चरणों के ही समीप बना रहो ऐसी आज्ञा प्रदान कीजिए प्रभु ने कहा अब काशी जाकर निवास कीजिए कालांतर में हम भी काशी जी आवेंगे तभी आपसे भेंट होगी आपको वहीं शिवपुरी में जाकर रहना चाहिए प्रभु की आज्ञा सिरोधारे करके तपन मिश्र काशी जी को चले गए और इधर प्रभु अब घर लौटने की तैयारियां करने लगे